यथार्थ शरणागति का स्वरूप कौशल्या माता ने कहा जो केवल पितु आय सु तो जन जाहु जान बड़ी माता जो पितु मातु कहे वन जाना अगर तुम्हारी माता कई कई ने तुम्हें वन जाने की आज्ञा दी है तो उनकी प्रसन्नता के लिए चले जाओ यह माँ की उदात भावना है अगर उनमें सौत भाव होता तो वे यही कहती कि अरे वह कई कई तो मेरी सौत है वह मेरा सुख नहीं देख पाती मुझे दुख देने के लिए व्यग्र है इसलिए ऐसा कर रही है उदात्त भाव में स्थित माँ का अभिप्राय है कि तुम्हारे लिए तो विषयों का कोई अर्थ ही नहीं है तुम्हारे जाते हुए भी अगर मैं जीवित हूँ तो मैं तो अपने को ही अभागी मानूंगी यह तो मेरे हृदय की ही न्यूनता है इस प्रकार से माँ कौशल्या ने व्याख्या की सुमित्रा अम्बा ने भी वही सूत्र दिया उन्होंने लक्ष्मण के धर्म को एक वाक्य में कह दिया मां से लक्ष्मण जी ने पूछा तो मुझे क्या आज्ञा है तब जो सब कुछ छोड़कर साधन पथ पर जा रहा है उसे सुमित्रा जी ने जो सूत्र दिया वही साधना का सर्वस्व है माँ ने कहा जब सब कुछ छोड़ जा रहे हो तो अभिमान को भी छोड़कर जाना सात्विक अभिमान को भी साथ न ले जाना साथ साथ ध्यान रखना कि व्यक्तियों को छोड़ना सरल है पर राग रोष ईर्ष्या को छोड़ना कठिन है इसलिए सपने में भी इनके वशीभूत मत होना राग रोष रो सामोहू जन बस हु अब तुम यहाँ तो छोड़कर चले गए और वहाँ जाकर यही याद करते रहे कि मैंने वहाँ क्या क्या छोड़ा या यही चिंतन करते रहे कि कई कई कितनी बुरी है जिन्होंने हमें इस स्थिति में पहुँचाया तो तुमने छोड़ा कहाँ छोड़ने की जो वस्तु है वह केवल व्यक्ति नहीं है व्यक्ति का क्या महत्व है व्यक्ति को छोड़ व्यक्ति राग द्वेष के कारण तो उसके चिंतन में और भी तल्लीन हो जाता है सुमित्रा माँ ने सूत्र दिया कि क्या करना सकल प्रकार दिकार बिहाई मन क्रम बचन कर हुस उकाई सचमुच माँ मा के आदेश का पालन लक्ष्मण जी ने किया छु छ राम पद जानिया पर करतन सपन हुखन चितु बंधु मातु पितुगेव लक्ष्मण जी के अंतकरण में किसी की स्मृति कभी भी नहीं आती है इसीलिए मां जब लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम के साथ जाने के लिए विदा करती है तो कहती है लक्ष्मण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ क्या तुम्हारा श्री राम के चरणों में प्रेम हो जब लक्ष्मण जी प्रभु के पास लौटकर आए तो प्रभु ने मुस्कुरा कर देखा लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने जब मुझे माँ के पास भेजा तो पहले लगा कि जब आप कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा पर वहाँ जाने पर लगा कि अगर वहाँ न जाता तो माँ से जो पाया उससे वंचित रह जाता माता पिता तो बालकों को देते ही हैं पिता तो सारी संपत्ति ही दे देते हैं माता पिता संतान को जो संपत्ति देते हैं उसका व्यंग्यात्मक वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मात पिता बालकनि बोला वही उदर भरे सोई धर्म सिखावही भविष्य में कैसे भोग संतान के पास रहे माता पिता वही वस्तु देते हैं और वही बात सिखाते हैं लेकिन सुमित्रा माता ने कहा जब तुम विदा हो रहे हो तो विदाई में मैं भी तुम्हें कुछ वस्तु दूंगी। माँ ने जो वस्तु दी वह बड़ी महत्वपूर्ण है रति हो अबिरल अमल रघुबीर पद नित नित नई माँ ने कहा रति हो तुम्हारे अंतकरण में भगवान श्री राम के चरणों में रति हो इसकी व्याख्या बहुत विलक्षण है बड़ी अनोखी है आप इतने वर्षों से सत्संग करते रहे हैं यदि आप उस पर गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि ऐसी समग्र भक्ति की व्याख्या पूरे रामचरित मानस में नहीं है माँ को एक शब्द से संतोष नहीं होता है वे कहती हैं केवल सेवा ही नहीं भगवान श्री राम के चरणों में तुम्हारी रति हो उतने से भी संतोष नहीं हुआ तो बोली रति हो अविरल रति ही नहीं अविरल रति हो इससे भी माँ को संतोष नहीं हुआ तो फिर कहती हैं रति हो अविरल अमल और फिर यह कहा रघुवीर पद नित नित नई तुम्हारे अंतकरण में श्री राम के चरणों में रति हो अविरल हो अमल हो और वह रति नित नूतन होती जाए